शो टॉक जिन खो जा तीन पाइया नंबर थर्टीन देखो प्रारंभिक चर्चा में आपने कहा है कि कुंडलनी मात्र है इसका अर्थ ऐसा हुआ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 फिजिकल बॉडी भौतिक शरीर दूसरा शरीर जो उसके पीछे है और जिसे इथेरिक बॉडी कहें, आकाश शरीर और तीसरा शरीर जो उसके भी पीछे है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 दूसरे सात वर्ष व्यक्ति के भाव जगत के विकास के वर्ष है चौदह वर्ष की उम्र में इसलिए सेक्स मेच्योरिटी उपलब्ध होती वो भाव का बहुत प्रगाढ़ रूप है कुछ लोग चौदह वर्ष के होकर ही रह जाते शरीर की उम्र बढ़ती जाती लेकिन उनके पास दो ही शरीर होते हैं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 उसका सारा व्यक्तित्व उसकी कविता उसका संगीत उसकी फिल्म उसका नाटक उसके चित्र उसके मकान उसकी गाड़िया सब किसी अर्थों में सेक्सेंट्रिक हो जाएंगे वो सब वासना से भर जाएंगे जिस सभ्यता में तीसरे शरीर का विकास हो पाएगा ठीक से वो शरीर वो सभ्यता अत्यंत बौद्धिक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 पर फिल्म दिखानी शुरू की और जैसे ही फिल्म चलनी शुरू हो नीचे से बंदर को शाक देने शुरू की बिजली और उसकी कुर्सी पर एक बटन लगा रखी जो उसको सिखा दी कि जब भी उसको शाक लगे तो बटन बंद कर दे तो शाक लगना बंद हो जाए फिल्म शुरू हो और शाक लगे और वो बटन बंद करे ऐसा उसका अभ्यास कराया फिर उस कुर्सी पर उसको सोजाने दिया जब उसका सपना चला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 इसलिए जानवर निश्चिंत है क्योंकि चिंता सब भविष्य के बोध से पैदा होती जानवर रोज अपने आसपास किसी को मरते देखते हैं लेकिन यह कल्पना नहीं कर पाते कि मैं मरूंगा इसलिए मृत्यु का कोई भय जानवर को नहीं आदमी में भी बहुत आदमी हैं जिनको यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा कोई ख्याल आता कोई और मरता है कोई और मरता है कोई और मरता है मैं मरूंगा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 हजारों लोगों ने कल्पना की है और सोचा है कि हवाई जहाज में उड़ेंगे इसकी संभावना को जाहिर किया है फिर धीरे धीरे धीरे धीरे संभावना प्रकट होती चली गई खोज हो गई और बात हो गई फिर हम सोच रहे हैं हजारों वर्षों से कि चांद पर पहुंचेंगे वो कल्पना थी उस कल्पना को जगह मिल गई लेकिन वो कल्पना ऑथेंटिक थी यानी वो कल्पना मिथ्या के मार्ग पर नहीं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 अगर एक पुरुष और एक को शराब पिलाया जाए तो उस पुरुष शराब पीके इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितना स्त्री हो जाए स्त्री तो इतनी खतरनाक सिद्ध हो शराब पी के होती कोई हिसाब लगाना मुश्किल उसके, उसके पास और भी डेलिकेट मेंटल बॉडी जो इतनी शीघ्रता से प्रभावित होती है कि फिर उसके बस के बाहर हो जाए इसलिए स्त्रियों ने आमतौर से नशे से बचने की व्यवस्था कर रखी है पुरुष की बजाय ज्यादा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 क्योंकि वो तो झूठ में भी तुम्हें अनुभव होगा तुम कहोगे नहीं वो तो तुम्हारा जो वस्तु जगत का व्यक्तित्व उससे तय हो जाएगा कि वो घटना घटी है या नहीं घटी है क्योंकि तो उसमें तत्काल फर्क पड़ने शुरू हो जाए इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि आचरण जो है वो कसौटी है साधन नहीं भीतर कुछ घटा है उसकी कसौती है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 क्योंकि अब तो सारा हिसाब है वो जितनी गर्मी फेंक रहा है उस उसकी कितनी गर्मी रोज कम होती जा रही उसमें कितना गर्मी का भंडार है तो वो इतने हजार वर्ष में ठंडा हो जाएगा एक मशीन बता देगी लेकिन ये अब हमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि हम सब तीसरे शरीर को विकसित कर लिए आज से हजार साल पहले ये बात चमत्कार की थी कि कोई आदमी बता दे कि अगली साल फला रात को ऐसा होगा कि चांद ग्रहण हो जाएगा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 मैं तुमसे कहता हूं कि घंटे भर बाद एक बैलगाड़ी इस रास्ते पर आएगी तो वो मुझे दिखाई पड़ रही मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूं तुम झाड़ के नीचे बैठे हो हम दोनों बातें हो रही मैं कहता हूं एक घंटे बाद एक बैलगाड़ी इस झाड़ के नीचे आएगी तुम कहते हो बड़ी चमत्कार की बात कर रहे बैलगाड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ती क्या आप कोई भविष्य वक्ता मैं नहीं मान सकता लेकिन घंटे भर बैलगाड़ी आ जाती अब तब आपको मेरे चरण छूने पड़ते हैं गुरुदेव मैं नमस्कार करता हूँ आप बड़े भविष्य वक्ता लेकिन फर्क को इतना है कि मैं थोड़ी ऊंचाई पर एक झाड़ बैठा हूं जहां से मुझे बैलगाड़ी घंटे भर पहले वर्तमान हो गई थी भविष्य की बात मैं नहीं कह रहा हूं मैं भी वर्तमान की बात कह रहा हूं <laughs> लेकिन आपके वर्तमान में मेरे वर्तमान में घंटे भर का फासला है क्योंकि मैं एक ऊंचाई पर बैठा हूँ आपके लिए घंटे भर बाद वो वर्तमान बनेगा मेरे लिए अभी वर्तमान हो गए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 टोटल एप्सलूट व्हाइट वो निर्वाण ये सात शरीर है इसलिए 50 वर्ष की उनचास वर्ष में यह पूरा होता है इसलिए औस्तन 50 वर्ष को क्रांति का बिंदु समझा जाता था 25 वर्ष तक एक जीवन व्यवस्था थी इस 25 वर्ष में कोशिश की जाती थी कि हमारे जो भी जरूरी शरीर है वो विकसित हो जाएं यानी चौथे शरीर तक आदमी पहुंच जाए शरीर तक आदमी पहुंच जाए तो उसकी शिक्षा पूरी हुई फिर वो पांच में शरीर को जीवन में खोजे और पचास वर्ष तक शेष पच्चीस वर्षों में वो सात में शरीर को उपलब्ध हो जाए इसलिए पचास वर्ष में दूसरा क्रांति का बिंदु आएगा कब वो वानप्रस्त हो जाए वानप्रस्त का मतलब केवल इतना ही है कि उसका मुख अब जंगल की तरफ हो जाए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 तो 21 वर्ष में जितनी ताकत उसके पास थी उतनी 50 वर्ष में उसके पास नहीं है इसलिए अकार कठिनाई पड़ती है और उसे बहुत ज्यादा श्रम उठाना पड़ता है जो कि 21 वर्ष में आसान हुआ होता वह अब एक लंबा पथ और कठिन पथ हो जाता है और एक कठिनाई हो जाती है कि 21 वर्ष में वो उस द्वार पर खड़ा था और इक्कीस वर्ष और वर्ष के तीस वर्ष में वो इतने बाजारों में भटका है कि वह दरवाजे पर भी नहीं है अब जहां इक्कीस वर्ष में अपने आप खड़ा हो गया जहां जरा सी चोट और दरवाजा खुलता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 पुरुष शरीर होता है उसका भौतिक शरीर लेकिन उसके पीछे की नंबर दो की एथरिक बॉडी भाव शरीर स्त्रीण होती वो फीमेल बॉडी होती क्योंकि कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर इसको अगर हम विद्युत की भाषा में कहें तो नेगेटिव और पॉजिटिव बॉडीज है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 और जहां तीसरा शरीर पूरी तरह विकसित हो गया वहां विवाह टूटेगा वो नहीं बच सकता क्योंकि तीसरा शरीर कहता है मेल नहीं खाता इसलिए तलाक फौरन तैयार हो जाएगा क्योंकि मेल नहीं खाता तो इसको खींचना कैसे संभव है ये चार शरीर अगर विकसित हों तो ही मैं कहता हूं शिक्षा ठीक है सम्यक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 अंदर आ जाएं एक बार की नहीं फिर बात और बढ़ेगी तो कठिनाई होगी स्त्री बाहर छूट जाएं तो चलेगा <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> प्रश्न है सच्ची बात में कंडक्टर का काम करने वाले व्यक्ति का व्यक्ति के साथ क्या साधक की बाइकिक बाइंडिंग हो जाती है उससे क्या क्या हानियां साधक को हो सकती है क्या उसके अच्छे उपयोग नहीं बंधन का तो कोई अच्छा उपयोग नहीं क्योंकि बंधन ही बुरी बात है और जितना गहरा बंधन हो उतनी ही बुरी बात तो साइकिल बाडिंग तो बहुत बुरी बात अगर मेरे हाथ में कोई जंजीर डाल दे तो चलेगा क्योंकि वो मेरे भौतिक शरीर को ही पकड़ पा लेकिन कोई मेरे ऊपर प्रेम की जंजीर डाल दे तो ज्यादा झंझट शुरू होगी वो जंजीर गहरी चली गई वो जंजीर गहरी चली गई और उसको तोड़ना उतना आसान नहीं रह गया कोई श्रद्धा की जंजीर डाल दे तो और गहरी चली गई उसको तोड़ना और अनहोली काम हो गया ना अपवित्र काम हो गया और मुश्किल बात हो गई तो बंधन तो सभी बुरे और मनस बंधन तो और भी बुरे हैं जो व्यक्ति शक्ति में वाहन का काम करे वो व्यक्ति तो तुम्हें बांधना ही न चाहेगा अगर शक्ति हो रहा है तो वो व्यक्ति तो तुम्हें बांधना ना चाहेगा क्योंकि अगर वो बांधना चाहता हो तो वो पाथ्री नहीं है कि वो वाहन बन सके हां लेकिन तुम बन सकते हो तुम बन सकते हो तुम उसके पैर पकड़ ले सकते हो कि मैं अब आपको ना छोड़ूंगा आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया उस समय सजग होने की जरूरत है उस समय बहुत सजग होने की जरूरत है कि साधक जिस पर सबकी बात हो वो अपने को बंधन से बचा सके लेकिन अगर ये ख्याल हो और अगर ये बात साफ हो कि बंधन मात्र आध्यात्मिक यात्रा में भारी पड़ जाते हैं तो अनुग्रह बांधेगा नहीं बल्कि अनुग्रह भी खोलेगा यानी मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हो जाऊं तो ये बंधन क्यों बने इसमें बंधन होने की क्या बात है बल्कि अगर मैं कृतज्ञता ज्ञापन ना कर पाऊं तो शायद भीतर एक बंधन रह जाए कि मैं धन्यवाद भी नहीं दे पाया लेकिन धन्यवाद देने का मतलब यह है कि बात समाप्त हो गई अनुग्रह है, बंधन नहीं है बल्कि अनुग्रह का भाव परम स्वतंत्रता का भाव है लेकिन हम कोशिश करते हैं बंधने की क्योंकि हमारे भीतर भय है और हम सोचते हैं अकेले खड़े पकड़ कि हम सुरक्षित होना चाहते हैं एक तरह की सिक्योरिटी और साधक को सुरक्षा से बचना चाहिए साधक के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मोहजाल है अगर उसने एक दिन भी सुरक्षा चाही और उसने कहा कि अब मैं किसी की शरण में सुरक्षित हो जाऊंगा और किसी की आड़ में अब कोई भय नहीं है अब मैं भटक नहीं सकता अब मैंने ठीक मुकाम पा लिया अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं अब मैं यहीं बैठा रहूंगा तो वो भटक गया क्योंकि साधक के लिए सुरक्षा नहीं साधक के लिए असुरक्षा वरदान है क्योंकि जितनी असुरक्षा है उतने साधक की आत्मा को फैलने बलवान होने अभय होने का मौका है जितनी सुरक्षा उतना साधक के निर्बल होने की व्यवस्था है वो उतना निर्बल हो जाएगा सहारा लेना एक बात है सहारा लिए ही चले जाना बिल्कुल दूसरी बात है सहारा दिया ही इसलिए गया है कि तुम बेसहारे हो सको सहारा दिया इसलिए गया है कि अब तुम्हें सहारे की जरूरत न रहे एक बाप अपने बेटे को चलना सिखा रहा है कभी ख्याल किया कि जब बाप अपने बेटे को चलना सिखाता है तो बाप बेटे का हाथ पकड़ता है बेटा नहीं पकड़ता लेकिन थोड़े दिन बाद जब बेटा थोड़ा चलना सीख जाता है तो बाप का हाथ बाप तो छोड़ देता लेकिन बेटा पकड़ लेता कभी बाप को चलाते देखे तो अगर बेटा हाथ पकड़े हो तो समझो कि वो चलना सीख गया लेकिन फिर भी हाथ नहीं छोड़ और अगर बाप हाथ पकड़े हो तो समझना कि भी चलना सिखाया जा रहा है अभी छोड़ने में खतरा है अभी छोड़ा नहीं जा सकता और बाप तो चाहेगा ही ये कि, कि कितने जल्दी हाथ छूट जाए क्योंकि इसलिए तो सिखा रहा है और अगर कोई बाप इस मोह से भर जाए तो उसे मजा आने लगे कि बेटा का थी पकड़े रहे तो वो बाप दुश्मन हो गया बहुत बाप हो जाते बहुत गुरु हो जाते लेकिन चूक गए वो जिस बात के लिए उन्होंने सारा दिया था वो ही खत्म हो गई वो तो उन्होंने कृपिंड पैदा कर दिए जो अब उनकी बैसाखी लेकर चलेंगे हालांकि उनको मजा आता है कि मेरी वैसाखी है कि तुम नहीं चल सकते तो अहंकार की तृप्ति मिलती है लेकिन जिस गुरु को अहंकार की तृप्ति मिल रही हो वो तो गुरु ही नहीं है लेकिन बेटा पकड़े रह सकता है पीछे भी क्योंकि बेटा डर जाए कि कहीं गिर ना जाऊं क्योंकि बिना बाप के मैं कैसे चल सकूंगा तो गुरु का काम है कि उसके हाथ को झिड़के और कहे कि तुम चलो और कोई फिक्र नहीं दो चार बार गिरो तो आखिर उठने के लिए गिरना जरूरी है और गिरने का डर मिटाने के लिए भी कुछ बार गिरना जरूरी है कि अब नहीं गिरेंगे तो हमारे मन में यह हो सकता है किसी का सहारा पकड़ना तो फिर बाइंडिंग पैदा हो जाती है वो पैदा नहीं करना किसी साधक को ध्यान लेकर चलना है कि वो कोई सुरक्षा की तलाश में नहीं वो सत्य की खोज में सुरक्षा की खोज में नहीं और अगर सत्य की खोज करनी हो तो सुरक्षा का ख्याल छोड़ना पड़ेगा नहीं तो असत्य बहुत बार बड़ी सुरक्षा देता है और जल्दी सत्य देता है तो फिर सुरक्षा का खोजी असत्य को पकड़ लेता है कन्वीनियंस का खोजी सत्य तक नहीं पहुंचता क्योंकि लंबी यात्रा है फिर वो यही असत्य को गढ़ लेता और यहीं बैठे हुए पा देता है और बात समाप्त हो जाती इसलिए किसी भी तरह का बंधन और गुरु का बंधन तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो आध्यात्मिक बंधन है और आध्यात्मिक बंधन शब्द ही कंट्रिक्टरी क्योंकि आध्यात्मिक स्वतंत्रता तो अर्थ रखती आध्यात्मिक गुलामी का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन इस दुनिया में आध्यात्मिक रूप से जितने लोग गुलाम है उतने लोग और किसी रूप से गुलाम नहीं उसका कारण क्योंकि जिस चौथे शरीर के विकास से आध्यात्मिक स्वतंत्रता की संभावना पैदा होगी वो चौथा शरीर नहीं उसकी उसके कारण है वो तीसरे शरीर तक विकसित है। इसलिए अक्सर देखा जाएगा कि एक आदमी कोर्ट का चीफ जस्टिस यूनिवर्सिटी का किसी वाइस चांसलर और किसी निपट गवार आदमी के पैर पकड़े बैठा होगा और उसको देख के, उसको देख के हजार गमार उसके पीछे बैठे हुए कि जब हाईकोर्ट का जस्टिस बैठा है वाइस चांसलर बैठा है यूनिवर्सिटी का तो हम क्या लेकिन उसे पता नहीं कि ये जो आदमी है इसका तीसरा शरीर तो बहुत विकसित हुआ है इसने बुद्धि का तो बहुत विकास किया था लेकिन चौथा शरीर के मामले बिल्कुल गंवर है उसके पास वो शरीर नहीं और इसके पास चूंकि तीसरा शरीर है केवल बुद्धि और तर्क का विचार करते करते यह थक गया और अब विश्राम कर रहा है और जब बुद्धि थक के विश्राम करती तो बड़ी अबुद्धिपूर्ण काम करती कोई भी चीज जब थक के विश्राम करती तो उल्टी हो जाती है इसलिए ये बड़ा खतरा है इसलिए आश्रमों में आपको मिल जाएंगे हाई कोर्ट के जजेस वहां निश्चित मिलेंगे वो थक गए वो बुद्धि से परेशान हो गए वो इसे छुटकारा चाहते तो वो कोई भी अबुद्धिपूर्ण इन किसी भी चीज में विश्वास करके आंख बंद करके बैठ जाते हैं वो कहते हैं सोच लिया बहुत विवाद कर लिया बहुत तर्क कर लिया बहुत कुछ नहीं मिला अब इसको हम छोड़ते हैं, तो वो किसी को भी पकड़ लेते हैं। और उनको देख के पीछे जो बुद्धिहीन वर्ग है वो कहता है जब इतने बुद्धिमान लोग तो फिर हमको भी पकड़ लेना है लेकिन वो जहां तक चौथे शरीर का संबंध है निपट ना कुछ इसलिए चौथे शरीर की किसी व्यक्तित्व में थोड़ा सा भी विकास हुआ हो तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान उसके चरणों को पकड़ के बैठ जाए क्योंकि उसके पास कुछ है जिसके मामले में ये बिल्कुल निर्धन है। तो चूंकि चौथा शरीर विकसित नहीं है इसलिए बाइंडिंग पैदा होती है ऐसा मन होता को पकड़ लो जिसका विकसित है उसको पकड़ लो लेकिन उसको पकड़ने से विकसित नहीं हो जाएगा उसको समझने से विकसित हो सकता है और पकड़ना समझने से बचने का उपाय है। कि समझने की क्या जरूरत है समझने की क्या जरूरत है हम आपके चरण पकड़े रहे तो जब आप वेतर पार पा रहे हम भी हो जाएंगे हम आपको ही नाव बनाए लेते हम उसी में सवार रहेंगे जब आप पहुंचोगे हम भी पहुंच जाएंगे समझने में कष्ट है समझने में अपने को बदलना पड़ेगा समझना एक प्रयास एक साधना है समझना एक श्रम है समझना एक क्रांति है समझने में एक रूपांतरण होगा सब बदलेगा पुराना नया करना पड़ेगा इतनी झंझट क्यों करनी पड़ेगी जो आदमी जानता है हम उसको पकड़ लेते हैं। हम उसके पीछे चले लेकिन इस जगत में सब कोई किसी के पीछे नहीं जा सकता वहां अकेले ही पहुंचना पड़ता है वो रास्ता ही निर्जन वो रास्ता ही अकेले का है इसलिए किसी तरह का बंधन वहां बाधा तो सीखना समझना जहां से जो झलक मिले उसे लेना लेकिन रुकना कहीं भी मत किसी भी जगह को तुम मुकाम मत बना लेना उस कहा पता मत लेना कि वह सब ठीक आ गए, हालांकि बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कहां जाते हो रुक जाओ मेरे पास बहुत लोग मिलेंगे जिनको ये दूसरा हिस्सा है जैसे कि मैंने कहा भयभीत आदमी बंधना चाहता है किसी से तो कुछ भयभीत आदमी बांधना भी चाहते हैं किसी को उनको उससे भी अभय हो जाता है जिस आदमी को लगता है मेरे साथ हजार अनुयायी है उसको लगता है मैं ज्ञानी हो गया नहीं तो हजार अनुयासे होते जब हजार आदमी मुझे मानने वाले हैं तो जरूर मैं कुछ जानता हूं नहीं तो मानेंगे कैसे ये बड़े मजे की बात है कि गुरु बनना कई बार तो सिर्फ इसी मानसिक के कारण होता है कि दस हजार मेरे शिष्य बीस हजार तो गुरु लगे हैं बढ़ाने में है, फैलाने में लगे है। तो कि जितना ये वो होते हैं कि जरूर मैं जानता हूं नहीं तो हजार आदमी मुझे क्यों मानते ये तर्क लौट के उनको विश्वास दिलाता है कि मैं जानता हूं अगर ये हजार शिष्य हो जाए तो उनको लगेगा कि गया इसका मतलब कि मैं नहीं जानता बड़ी मानसिक खेल चलते हैं बड़े मानसिक खेल चलते हैं। और उन मानसिक खेलों से सावधान होने की जरूरत है दोनों तरफ से क्योंकि दोनों तरफ से खेल हो सकता है शिष्य भी बांध सकता है और जो शिष्य आज किसी से बंधेगा वो कल किसी को बांधेगा क्योंकि सब श्रृंखलाबद्ध काम है वो आज शिष्य बनेगा तो कल गुरु भी बनेगा क्योंकि शिष्य कब तक बना रहेगा अभी एक को पकड़ेगा तो कल फिर किसी को खुद को भी पकड़ाएगा श्रृंखलाबद्ध गुलामियां मगर उसका बहुत गहरे में कारण वो चौथे शरीर का विकसित न होना है उसको विकसित करने की चिंता चले तो तुम स्वतंत्र हो सकोगे फिर बंधन नहीं होगा इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अमानवीय हो जाओगे कि तुम्हारा मनुष्यों से कोई संबंध न रह जाएगा बल्कि इसका मतलब ही उल्टा आसन में जहां बंधन है वहां संबंध होता ही नहीं अगर एक पति और पत्नी के बीच बंधन है तो कहते ना कि विवाह बंधन में बंध रहे निमंत्रण पत्रिकाएं भेजते है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी प्रणय सूत्र के बंधन में बंध रहे जहां बंधन है वहां संबंध नहीं हो सकता क्योंकि गुलामी में कैसा संबंध कभी भविष्य में जरूर कोई बाप निमंत्रण पत्र भेजेगा कि मेरी बेटी किसी के प्रेम में स्वतंत्र हो रही है वो तो समझ में आती है बात कि अब किसी का प्रेम उसको स्वतंत्र कर रहा है जीवन में अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा वो मुक्त हो रही है प्रेम में और प्रेम मुक्त करना चाहिए अगर प्रेम भी बांध लेता है तो फिर जगत में मुक्त क्या करेगा कौन करेगा और जहां बंधन है वहां सब कष्ट हो जाता सब नरक हो जाता ऊपर से चेहरे और रह जाते भीतर सब गंदगी हो जाती वो चाहे गुरु शिष्य का हो चाहे बाप बेटे का हो चाहे पति पत्नी का हो चाहे दो मित्रों का हो जहां बंधन है वहां संबंध नहीं होता और अगर संबंध है तो बंधन बेमानी है लगता तो ऐसा ही कि है कि जिससे हम बंधे हैं उसी से संबंध है लेकिन सिर्फ उसी से हमारा संबंध होता है जिससे हमारा कोई भी बंधन नहीं इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने बेटे से वो बात नहीं कह सकते जो एक अजनबी से कह सकते हैं। मैं इधर हैरान हुआ हूं जान कि पत्नी अपने पति से नहीं कह सकती और ट्रेन में एक अजनबी आदमी से कह सकती जिसको बिल्कुल नहीं जानती घंटे भर पहले मिला असल में कोई बंधन नहीं है तो संबंध के लिए सरलता मिल जाती इसलिए तुम एक अजनबी से जितने भले ढंग से पेश आते हो उतना परिचित से नहीं आते वहां कोई भी तो बंधन नहीं है तो सिर्फ संबंध ही हो सकता है लेकिन परचित के साथ तुम उतने भले ढंग से कभी पेश नहीं आते क्योंकि तो वहां तो बंधन है वहां नमस्कार भी करते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है काम इसलिए गुरु शिष्य का एक संबंध तो हो सकता है संबंध सब मत हो, लेकिन बंधन नहीं हो सकता और संबंध का मतलब यह है कि वो मुक्त करता है जैन फकीरों की एक बात बड़ी कीमती है कि अगर किसी भी जैन फकीर के पास कोई सीखने आएगा जब वो सीख चुका होगा तब वो उससे कहेगा कि अब मेरे विरोधी के पास चले जाओ अब कुछ दिन वहां सीखो क्योंकि तो एक पहलू तुमने जाना अब तुम दूसरे पहलू को समझो और फिर साधक अलग अलग आश्रमों में वर्षों घूमता रहेगा उनके पास जाके बैठेगा जो उसके गुरु के विरोधी हैं उनके चरणों में बैठेगा और उनसे भी सीखेगा क्योंकि तो उसका गुरु कहेगा कि हो सकता है वो ठीक हो तो तुम उधर भी जाके सारी बात समझ लो और कौन ठीक है इसका क्या पता हो सकता है हम दोनों से मिलकर जो बनता हो वही ठीक हो या ये भी हो सकता है कि हम दोनों को काट के जो बसता हो वही ठीक हो तो जाओ उसे जब कोई देश में आध्यात्मिक प्रतिभा विकसित होती है तो ऐसा होता है तब बंधन नहीं बनती चीजें अब ये मैं चाहता हूं ऐसा इस मुल्क में जिस दिन हो सकेगा उस दिन बहुत परिणाम होंगे कि कोई किसी को बांधता का ना हो भेजता हो लंबी यात्रा पर कि वो जाए और कौन जानता है क्या होगा अंतिम लेकिन जो इस भांति भेज देगा अगर कल तुम्हें उसकी सब बातें भी गलत मालूम पड़े तब भी वो आदमी गलत मालूम नहीं पड़ेगा जो इस भांति तुम्हें भेज देगा कि जाओ कहीं और खोजो हो सकता है मैं गलत हूं तो ये हो भी सकता है कि किसी दिन उसकी सारी बातें भी तुम्हें गलत मालूम पड़े तब भी तुम अनुग्रहित रहोगे तो वो आदमी कभी गलत नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आदमी नहीं तो भेजा था तुम्हें अभी हालत ऐसी है कि सब रोक रहे एक गुरु रोकता है किसी दूसरे की बात मत सुन लेना शास्त्रों में लिखता है कि दूसरे के मंदिर में मत चले जाना चाहे पागल हाथी के पैर के नीचे दबके मर जाना मगर दूसरे के मंदिर में सरण भी मत लेना कहीं ऐसा ना हो कि वहां कोई चीज कान में पड़ जाए तो भला ऐसे आदमी की सब बातें भी सही हो तब भी ये आदमी तो गलत ही और इसके प्रति अनुग्रह कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तुम्हें गुलाम बनाया कुचल डाला और मार डाला तो ये अगर ख्याल में आ जाए तो बंधन का कोई सवाल नहीं सबकी तो बात प्रामाणिक हो हो, तो बंधन हाँ नहीं, हा? नहीं होगा है के नाम पर संभव है क्या कैसे संभव है और उससे है? संभव है शक्ति के नाम पर बहुत आध्यात्मिक सोशल संभव है असल में जहां भी दावा है वहां शोषण होगा और जहां कोई कहता है मैं कुछ दूंगा वो लेगा भी कुछ क्योंकि देना जो है वो बिना लेने के नहीं हो सकता जहां कोई कहेगा मैं कुछ देता हूं वो तुमसे वापस भी कुछ लेगा क्वाइन कोई भी हो वो धन के रूप में ले आदर के रूप में ले श्रद्धा के रूप में ले किसी भी रूप में ले वो लेगा जरूर जहां देना है आग्रहपूर्वक दावे पूर्वक वहां लेना है और जो देने का दावा कर रहा है वो जो देगा उससे ज्यादा लेगा नहीं तो बाजार में चिल्लाने की उसे कोई जरूरत नहीं कुछ कुछ असल में वो दे इसी तरह रहा जैसे कोई मछली मारने वाला कांटे पर आटा लगाता है क्योंकि मछली कांटे नहीं खाती हो सकता है किसी दिन मछलियों को समझाया बुझाया जा सके वो सीधा कांटा खा ले अभी तक कोई मछली सीधा कांटा नहीं खाती उसको तो ऊपर आटा लगाना पड़ता हम मछली आटा खा लेती और आटे के दावे की वजह से कांटे के पास आ जाती आटा मिलेगा इस हाशे में कांटे को भी घटक जाती घटकने में पता चलता है कि आटा तो व्यर्थ था कांटा असली था लेकिन तब तक कांटा छिट गया होता तो जहां दावा है कोई कहे कि मैं शक्ति पात करूंगा मैं ज्ञान दिलवा दूंगा मैं समाधि में पहुंचा दूंगा मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा जहां ये दावे हो, वहां सावधान हो जाना क्योंकि उस जगत का आदमी दावेदार नहीं होता उस जगत के आदमी से अगर तुम कहोगे भी जाके कि आपकी वजह से मुझ पे सब भी बात हो गया तो वो कहेगा तुम किसी भूल में पड़ गए मुझे तो पता ही नहीं मेरी वजह से कैसे हो सकता है उस परमात्मा की वजह से ही हुआ होगा कहा तो तुम धन्यवाद देने जाओगे तो भी स्वीकृति नहीं होगी कि मेरी वजह से हुआ है वो तो कहेगा तुम्हारी अपनी ही वजह से हो गया होगा तुम किस भूल में पड़ गए हो वो परमात्मा की कृपा से हो गया होगा मैं गांव हूं मैं किस कीमत में हु? मैं गांव आता हूं जीसस निकल रहे हैं एक गांव से और एक बीमार आदमी को लोग उनके पास लाए उन्होंने उसे गले से लगा लिया और वो ठीक हो गया और वो आदमी कहता है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि आपने मुझे ठीक कर दिया जीसस ने कहा कि ऐसी बातें मत कर जिसे धन्यवाद देना है उसे धन्यवाद दे मैं कौन मैं कहा आता हूँ उस आदमी ने कहा आपके सिवा यहाँ कोई भी नहीं तो जीसस ने कहा हम तुम दोनों नहीं जो है वो तुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा उससे ही सब हो रहा है He ही उसी ने तुझे स्वस्थ कर दिया अब ये जो आदमी है ये कैसे शोषण करेगा शोषण करने के लिए आटा लगाना पड़ता कांटे पर ये तो कांटा तो दूर आटा भी मेरा है ये भी मानने को राजी नहीं तो कोई इसका कोई उपाय नहीं तो जहां तुम्हें दावा दिखे साधक को वहीं वही समझ जाना जहां कोई करे कि ऐसा मैं कर दूंगा ऐसा हो जाएगा वहां वो तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है वो तुम्हारी मांग को जगा रहा है वो तुम्हारी अपेक्षा को उकसा रहा है वो तुम्हारी वासना को त्वरित कर रहा है और जब तुम वासना ग्रस्त हो जाओ कहोगे कि दो महाराज तब वो तुमसे मांगना शुरू कर देगा बहुत शीघ्र तुम्हें पता चलेगा कि आंटा ऊपर था कांटा भी इसलिए जहां दावा हो वहां संभल के कदम रखना वो खतरनाक जमीन है जहां कोई गुरु बनने को बैठा हो उस रास्ते से मत निकलना क्योंकि वहां उलझ जाने का डर है इसलिए साधक कैसे बचे बस वो दावे से बचे तो सबसे बच जाएगा वो दावे को न खोजे वो उस आदमी की तलाश ना करे जो दे सकता है नहीं तो झंझट में पड़ेगा क्योंकि वो आदमी भी तुम्हारी तलाश कर रहा है जो फंस सकता वो है वो सब घूम रहे हैं वो भी घूम रहा है कि कौन आदमी को चाहिए तुम मांगना ही मत तुम दावे को स्वीकार ही मत करना और तब तुम्हें जो करना है वो और बात है तुम्हें जो तैयारी करनी है वो तुम्हारे भीतर तुम्हें करनी है और जिस दिन तुम तैयार हो उस दिन वो घटना घट गट जाएगी उस दिन किसी भी माध्यम से घट जाएगी माध्यम गौन खूंटी की तरह जिस दिन तुम्हारे पास कोट होगा क्या तकलीफ पड़ेगी खूंकी खोजने में कहीं भी टांग नहीं भी खूंटी होगी तो दरवाजे पे टांग दोगे दरवाजे नहीं होगा झाड़ की शाखा पे टांग दोगे कोई भी खूंटी का काम कर देगा असली सवाल कोर्ट का है लेकिन कोर्ट नहीं है हमारे पास खूंटी दावा कर रही आओ <laughs> मैं खूंटी आऊ तुम फंसोगे कोर्ट तो तुम्हारे पास नहीं है खूंटी के पास जाके भी क्या करोगे खतरा यही है कि खूंटी में तुम ही ना टंग जाओ तो वोट तो नहीं है तुम्हारे पास इसलिए अपनी पात्रता खोजना है अपनी योग्यता खोजनी है अपने को उस योग बनाना है कि मैं किसी दिन प्रसाद को ग्रहण करने योग बन सकू फिर तुम्हें चिंता नहीं लेनी है वो तुम्हारी चिंता नहीं है इसलिए कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन को वो ठीक ही कहते हैं उसका मतलब ही इतना है वो कहते तू कर्म कर तो और फल परमात्मा पर छोड़ दे उसकी तुझे फिक्र नहीं करनी उसकी तूने फिक्र की तो कर्म में बाधा पड़ती क्योंकि उसकी फिक्र की वजह से ऐसा लगता है कर्म क्या करने फल की पहले चिंता करो उसके वजह से ऐसा लगता है कि क्या करना है मुझे फल क्या होगा इसको देखो और तब तब गलती सुनिश्चित हो जाने वाली इसलिए कर्म की फिक्र ही अकेली फिक्र है हमारी हम अपने को पात्र बनाने योग करते रहे जिस दिन क्षमता हमारी पूरी होगी ऐसे ही जैसे जिस दिन बीज की क्षमता फूटने की पूरी होती है उस दिन सब मिल जाता है जिस दिन फूल खिलने को पूरा तैयार होता है कली टूटने को तैयार होती है सूरज तो निकलती आता है उसमें कोई अड़चन नहीं सूरज सदा तैयार है लेकिन हमारे पास कली नहीं है खिलने को सूरज निकल गया है होगा क्या इसलिए सूरज की तलाश मत करो अपनी कली को गहरा करने की फिक्र करो सूरज सदा निकला हुआ है वो तत्काल उपलब्ध हो जाता है इस जगत में पात्र एक क्षण को भी खाली नहीं रह जाता जिस तरह की भी पात्रता हो वो तत्काल भर दी जाती असल में पात्रता का हो जाना और भर जाना दो घटनाएं नहीं एक ही घटना के दो पहलू जैसे हम इस कमरे की हवा बाहर निकाल दें दूसरी हवा इस कमरे की खाली जगह को तत्काल भर देगी ये दो हिस्से नहीं है इधर हम निकाल नहीं पाए कि उधर नई हवा ने दौड़ना शुरू कर दिया ऐसे ही अंतर जगत के नियम है हम इधर तैयार नहीं हुए कि वहां से जो हमारी तैयारी की मांग है वो उतरनी शुरू हो जाए लेकिन कठिनाई हमारी है हम तैयार नहीं होते और मांग हमारी शुरू हो जाती है तब झूठी मांग के लिए झूठी सप्लाई भी हो जाती मैं बहुत हैरान होता हूं ऐसे लोग हैरानी में डालते एक आदमी आता वो कहता है मुझे मेरा मन बड़ा आसान है मुझे शांति चाहिए उससे आधा घंटे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि सच में ही तुम्हें तो शांति चाहिए तो वो कहता है शांति तो अभी क्या है मेरे लड़के को पहले नौकरी चाहिए उसी की वजह से आसान है नौकरी मिल जाए तब तो ठीक हो जाए तब यह आदमी कहता हुआ आया था कि मुझे शांति चाहिए वो इसकी जरूरत नहीं इसकी असली जरूरत दूसरी जिसका शांति से कुछ लेना देना नहीं इसकी ज़रूरत है कि इसके लड़के को नौकरी चाहिए तब ये मेरे पास गलत आदमी के पास आ गया अब वो जो बाजार में दुकान लेकर बैठा है वो कहता नौकरी चाहिए इधर आओ हम नौकरी भी दिलवा देंगे और शांति भी मिल जाएगी इधर जो भी आते हैं उनको नौकरी मिल जाती इधर जो आते हैं उनका धन बढ़ जाता है इधर जो आते हैं उनकी दुकान चलने लगती और उस दुकान के आसपास पास दस पांच आदमी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरे लड़के को नौकरी मिल गई मेरी पत्नी मरते से बच गई मेरा मुकदमा हारते से जीत गया धन के अंबार लग गए वो दस आदमी उस दुकान के आसपास मिल जाएंगे ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं को झूठ बोल रहा है, ऐसा भी नहीं को वो किराए के आदमी ऐसा भी नहीं को दुकान के दलाल नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जब हजार आदमी किसी दुकान पर नौकरी खोजने आते हैं दस को मिली जाती जिनको मिल जाती है नौ सौ निन्यानबे चले जाते वो जो रुक जाते हैं वो खबर करते रहे धीरे धीरे उनकी भीड़ बड़ी होती जाती इसलिए हर दुकान के पास ऑथेंटिक है वो दा दा। वो जो कह रहे हैं कि मेरे लड़के को नौकरी मिली इसमें झूठ नहीं है कोई ये कोई खरीदा हुआ आदमी नहीं ये भी आया था इसके लड़कों तो को मिली है जिनको नहीं मिली है वो जा चुके हैं वो दूसरे गुरु को कोच रहे हैं कि कहा मिले जहां मिले वहां चले गए यहां वही रह गए जिनको मिल गई है वो हर साल लौट आते हैं हर त्यौहार पर लौट आते हैं उनकी भीड़ बढ़ती चली जाती है और इस आदमी के आसपास एक वर्ग खड़ा हो जाता है जो सुनिश्चित प्रमाण बन जाता है भाई मिली है इतने लोगों को तो मुझे क्यों ना मिलेगी ये आटा बन जाता है और कांटा बीच में और ये सारे लोग आटे बन जाते और आदमी फंस जाता मांगना ही मत नहीं तो फंसना निश्चित है मांगना ही मत अपने को तैयार करना और भगवान भी छोड़ देना कि जिस दिन होता होगा होगा नहीं होगा तो हम समझे हम पात्र नहीं थे बात और साधक का कई व्यक्तियों के माध्यम से शक्ति पात्र लेना उचित है या हानि कंडक्टर बनने में क्या क्या हानियां सम्भव है और क्या असल तो ये है कि बहुत बार लेने की जरूरत तभी पड़ेगी जबकि शक्ति बात ना हुआ हो बहुत लोगों से लेने की जरूरत तभी पड़ेगी जबकि पहले जिन से लिया हो वो बेकार गया हो ना हुआ हो अगर हो गया तो बात खत्म है बहुत बार लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि दवा काम नहीं कर पाई बीमारी अपनी जगह खड़ी स्वभाव था फिर डॉक्टर बदलने पड़ते लेकिन जो बीमार ठीक हो गया वो नहीं पूछता कि डॉक्टर बदलू या ना बदलू वो जो ठीक नहीं हुआ वो कहता है कि मैं दूसरे डॉक्टर से दवा लू या क्या करूं दस बीस डॉक्टर बदल लेता है तो एक तो अगर शक्ति की किरण उपलब्ध हुई जरा भी तो बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है तो प्रश्न ही नहीं है फिर उसका नहीं उपलब्ध हुई तो बदल, बदलना ही पड़ता है वो बदलते ही रहते हैं आदमी और अगर उपलब्ध हुई है कभी एक से तो फिर किसी से भी उपलब्ध होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब एक ही स्रोत से आने वाले माध्यम ही अलग है कोई अंतर नहीं पड़ता रोशनी सूरज से आती कि दिए से आती कि बिजली के बल्ब से आती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकाश एक का ही उसे कोई अंतर नहीं पड़ता अगर घटना घटी है तो कोई अंतर नहीं पड़ता और कोई हानि नहीं लेकिन इसको खोजते मत फिरना वही मैं कह रहा हूं इसे खोजते मत फिरना ये मिल जाए रास्ते पर चलते तो धन्यवाद दे देना और आगे बढ़ जाना इसे खोजना मत खोजोगे तो खतरा है क्योंकि फिर वो जो दावेदार है वही तो तुम्हें मिलेंगे ना वो नहीं मिलेगा जो दे सकता था वो मिलेगा जो कहता है देते जो दे सकता है वो तो तुम्हें उसी दिन मिलेगा जिस दिन तुम खोज ही नहीं रहे हो लेकिन तैयार हो गए हो वो उसी दिन मिलेगा इसलिए खोजना गलत है मांगना गलत है होती रहे घटना होती रहे और हजार रास्तों से प्रकाश मिले तो हर्ज नहीं है सब रास्ते एक ही प्रकाश के मूल स्रोत को प्रमाणित करके चले जाएंगे सब तरफ से मिलके वही कल मुझसे कोई कह रहा था किसी साधु के पास जाके कहा होगा कि ज्ञान अपना होना चाहिए तो उन साधुओं का ऐसा कैसे हो सकता है ज्ञान तो सदा पर का होता है फलामुनि ने फला मुनि को दिया उन मुनि ने उन मुनि को दिया खुद कृष्ण गीता में कहते हैं कि उसको उस मिला उस सोस को मिला उसको उस मिला तो कृष्ण के पास भी अपना नहीं तो मैंने उसको कहा कि कृष्ण के पास अपना है लेकिन जब वो कह रहे हैं कि उससे उसको मिला उससे उसको मिला तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान मेरा है ये जो मुझे घटित हुआ है ये मुझे ही घटित नहीं हुआ ये पहले फला आदमी को भी घटित हुआ था और प्रमाण है कि उसको घटित हुआ था उसने फला आदमी को बताया भी था और फला आदमी को भी घटित हुआ था उसने उसको भी बताया था लेकिन बताने से घटित नहीं हुआ था घटाने से बताया था जो तो मुझको भी घटित हुआ मैं तुम्हें बता रहा हूं तुमसे कह रहे हैं। लेकिन मेरे बताने से तुम्हें घटित हो जाएगा ऐसा नहीं तुम्हें घटित होगा तो तुम भी किसी को बता सकोगे ऐसा है उसे दूसरे से मांगते ही मत फिरना वो दूसरे से मिलने वाली बात नहीं उसकी तो तैयारी करना फिर वो बहुत जगह से मिलेगी सब जगह से मिलेगी और एक दिन जिस दिन घटना घटती है उस दिन ऐसा लगता है कि मैं कैसा अंधा हूं जो चीज सब तरफ से मिल रही थी वो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ती थी एक अंधा आदमी है वो दिए के पास से भी निकलता है वो सूरज के पास से भी निकलता है बिजली के पास से भी निकलता है लेकिन प्रकाश नहीं मिलता और एक दिन जब उसे आंख खुलती तब वो कहता मैं कैसा अंधा था कितनी जगह से निकला सब जगह प्रकाश था और मुझे दिखाई नहीं पड़ा और अब मुझे सब जगह दिखाई पड़ रहा है तो जिस दिन घटना घटेगी उस दिन तो तुम्हें सब तरफ वही दिखाई पड़ेगा और जब तक नहीं घटी है तब तक जहां भी दिखाई पड़े वहां उसको प्रणाम कर लेना जहां भी दिखाई पड़े वहां से पी लेना लेकिन मांगते मत जाना भिखारी की तरह मत जाना क्योंकि सत्य भिखारी को नहीं मिल उसे मांगना मत नहीं तो कोई दुकानदार बीच में मिल जाएगा जो कहेगा हम देते और तब एक आध्यात्मिक शोषण शुरू हो जाए तुम चलना अपनी राय अपने को तैयार करते हैं अपने को तैयार करते जहाँ मिल जाए ले लेना धन्यवाद देकर आगे बढ़ बढ़ते फिर जिस दिन तुम्हें पूरा उपलब्ध होगा उस दिन तुम ऐसा ना कह पोगे मुझे फलाने से मिला उस दिन तुम यही कहोगे आश्चर्य मुझे सबसे मिला जिनके करीब में गया सभी से मिला और तब अंतिम धन्यवाद जो है वो समस्त के प्रति हो जाता है वो किसी एक के प्रति नहीं हो जाता प्रभाव धीरे धीरे कम भी हो सकता है हाँ वो कम होगा ही असल में दूसरे से कुछ भी मिलेगा तो वो कम होता चला जाएगा वो सिर्फ झलक है वो तो उस, उस पर तुम्हें निर्भर भी नहीं होना है उसे तो तुम्हें अपने भीतर ही जगाना है किसी दिन तभी वो कम नहीं होगा असल में सब प्रभाव क्षीण हो जाएंगे क्योंकि प्रभाव जो है वो फॉरेन, वो है, वो है, बाहरी। मैंने पत्थर फेंका तो पत्थर की कोई अपनी ताकत नहीं है मैंने फेंका मेरे हाथ की ताकत तो मेरी हाथ की ताकत जितनी लगी है पत्थर उतने दूर जाके गिर जाएगा लेकिन बीच में जब पत्थर हवा चीरेगा तो पत्थर को ख्याल हो सकता है कि अब तुम्हें तो हवा चीने लगा अब तो मुझे गिराने वाला कोई भी नहीं लेकिन उसे पता नहीं कि वो प्रभाव से गया है किसी के धक्के से गया है दूसरे का हाथ पीछे वो पचास फीट दूर जाके गिर जाएगा गिरेगा ही असल में दूसरे से आए प्रभाव की सदा सीमा होगी वो गिर जाएगा दूसरे से आए प्रभाव का एक ही फायदा हो सकता है और वो यह है कि उस प्रभाव की छीन झलक में तुम अपनी अपने मूल स्रोत को खोज सको तो तो ठीक है यानी मैंने एक माचिस जलाई प्रकाश हुआ तो मेरी माचिस कितनी देर जलेगी अब तुम दो काम कर सकते हो तुम यहीं अंधेरे में खड़े रहो मेरी माचिस पर निर्भर हो जाओ कि हम इस रोशनी में जियेंगे अब घड़ी क्षण भर भी नहीं बीतेगा माचिस बुझ जाएगी फिर गुप पंधेरा हो जाएगा ये एक बात हुई मैंने माचिस जलाई घुपेरे में थोड़ी सी रोशनी हुई तुम तो एकदम दरवाजा दिखाई पड़ा और बाहर भाग गए तो मेरी माचिस पे निर्भर न रहे तुम तो बाहर निकल गए मेरी माचिस बुझे या जले अब तुम्हें कोई मतलब न रहा लेकिन तुम वहां पहुंच गए जहां सूरज अब कोई चीज फिर हो बाईक तो ये जितनी घटनाएं है इनका एक ही उपयोग है कि इससे तुम समझ के कुछ कर लेना आपने भीतर इस इसके लिए मत रुक जाना इसकी प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये बार बार माचिस जलेगी बुझेगी फिर धीरे धीरे कंडीशनिंग हो जाएगी फिर तुम इसी माचिस के मुंहताज हो जाओगे फिर तुम अंधेरे में प्रतीक्षा करते रहो कब जले फिर जलेगी तो तुम प्रतीक्षा करोगे बुझने वाली है बुझने वाली है अब गए अब गए फिर अंधेरा हो जाएगा बस ये चक्कर पैदा हो जाएगा नहीं जब माचिस जले तब माचिस पे मत रोकना क्योंकि माचिस इसलिए जलिए कि तुम रास्ता देखो और भागो निकल जाओ जितने दूर अंधेरे के बाहर जा सकते हो दूसरे से हम इतना ही लाभ ले सकते हैं, लेकिन दूसरे से हम स्थाई लाभ नहीं ले सकते पर ये कोई कम लाभ नहीं ये कोई थोड़ा लाभ नहीं बहुत बड़ा लाभ है दूसरे से इतना भी मिल जाता है ये भी आश्चर्य इसलिए जो दूसरा अगर समझदार होगा तो तुमसे नहीं कहेगा कि रुको तुमसे कहेगा माचिस जल गई अब तुम भागो अब तुम यहां ठहरना मत नहीं तो माचिस तो बुझ जाए लेकिन अगर दूसरा तुमसे कहे कि अब रोको देखो मैंने माचिस जलाई अंधेरे में और किसी ने तुमने जलाई ना मैंने जलाई अब तुम मुझसे दीक्षा लो अब तुम यहीं ठहरो अब तुम कहीं छोड़कर मत जाना खाओ कसम अब ये संबंध रहेगा ये टूट नहीं सकता मैंने माचिस जलाई मैंने तुम्हें अंधेरे में दिखाया अब तुम किसी और की माचिस के पास तो न जाओगे अब तुम कोई और प्रकाश तो न खोजोगे अब तुम किसी और गुरु के पास मत रोकना सुनना भी मत अब तुम मेरे हुए तो फिर तो फिर खतरा हो गया इससे अच्छा था ये आदमी माचिस न जला था इसने बड़ा नुकसान किया आंधेरे में तुम खोज भी लेते किसी तरह टकराते धक्के खाते किसी दिन प्रकाश में पहुंच जाते अब इस माचिस को पकड़ने की वजह से बड़ी मुश्किल हो गई। अब कहा जाओ? गी? और तब इतना भी पक्का है कि ये माचिस इस आदमी की अपनी नहीं है ये किसी से चुरा लाया कहीं से चुराई गई माचिस नहीं तो इसको अब तक पता होता है कि बाहर भेजने के लिए है ये किसी को रोकने के लिए नहीं है बिठा रखने के लिए नहीं ये चोरी की थी माचिस इसलिए अब ये माचिस की दुकान करता है अब ये कह जिन जिन जिनको हम झलक दिखा देंगे उनको यही रोका रहना पड़ेगा अब वो कहीं जा नहीं सकते अब तो हद अंधेरा रोकता था अब ये गुरु रोकने लगा इससे अंधेरा अच्छा था कि कम से कम अंधेरा हाथ फैला के तो नहीं रोक सकता था अंधेरा का जो रोकना था वो बिल्कुल ही पैसिव था लेकिन ये गुरु तो एक्टिव रोकेगा तो हाथ पकड़ कर रोकेगा छाती अड़ा देगा बीच में और कहेगा कि धोखा दे रहे हो दगा कर रहे हो अभी एक लड़की ने मुझे आके कहा कि उसके गुरु ने उससे कहा कि तुम तो उनके पास क्यों गई ये तो ऐसे ही है जैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाए गुरु कह रहा उससे कि ये तो जैसे पत्नी व्रत और पति व्रत एक के साथ होता है ऐसा गुरु को छोड़कर चला जाए कोई दूसरे के पास तो ये महान ये चुराई हुई माचिस वाला अब माचिस से काम चलाएगा और चुराई जा सकती है माचिस से तो कोई कठिनाई नहीं है शास्त्रों में बहुत माचिस है उपलब्ध है उनको कोई चुरा माचिस जल सकती है जल सकने का मतलब यह है कि असल में अंधेरे में मजा ऐसा है अंधेरे में मजा ऐसा जिसने प्रकाश देखा ही नहीं उसको कौन सी चीज जलती हुई बताई जा रही है ये भी तय करना मुश्किल ना जिसने प्रकाश देखा ही नहीं उसे कौन सी चीज जलाई हुई बताई जा रही है ये पक्का करना बहुत मुश्किल है तो प्रकाश के बाद उसको पता चलेगा की तुम क्या जला रहे थे क्या नहीं जला रहे थे वो जल भी रही थी कि नहीं जल रही आंख बंद करके समझा रहे थे कि जल गई वो सब तो तुम्हें प्रकाश दिखाई पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा जिस दिन प्रकाश दिखाई पड़ेगा उसमें सौ में से निन्यानवे गुरु अंधेरे के साथी और प्रकाश के दुश्मन सिद्ध होते पता चलता है कि तो बहुत दुश्मन थे ये सब शैतान की एजेंसी थे हाँ कोई पूछना चाहता तो वहां कुछ हा? नहीं तो अभी अभी यही चल रहे हैं ना अभी सामान में कुछ पूछने